आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में सुनिए के.एल. यादव हाए हाए। का लिखा प्रहसन हाय हाय निर्देशिका हैं चंद्र प्रभा भटनागर हो? आ, चरेख चरेख अरे मैंने कहा भाई रजनी कहा हो तो हद हो गई शराफत की मैं तार सब तक में अलाप रहा हूँ और यहाँ कोई दात देने वाला ही नहीं पता नहीं ये माँ बेटे दोनों कहाँ अंतर्धान हो गए हो तुम जरा बोलो यहाँ हम याद करते हैं तुम? बस बस अपने ये बेसुरी आलाप बंद करो नहीं तो नहीं तो क्या मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे यही कहना चाहती हूँ ना जी नहीं तो फिर आपकी दादी अम्मा उनको क्या हुआ उनको तो हुआ कुछ नहीं मगर कहीं उन्होंने ये सुन लिया कि तुम तो मेरा नाम लेकर इस तरह जोर जोर से पुकार रहे थे तो हम दोनों को जरूर कुछ हो जाएगा मगर दादी अम्मा हैं कहाँ पूजा घर में तब फिर उनकी तरफ ऐसी बेफिक्र हो जाओ और दूसरे वो इतनी जोर जोर ऐसी भजन आरती करती है की उन्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती अरे हम लोगो की क्या सुनेंगी बस बस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 बात ये बात पर हाय हाय मचाना शुरू कर देती हो अगर ये बात में मुझ में आई भी होगी तो इस घर में आने के बाद तो अरे देखो देखो आ? दादी अम्मा की आरती खत्म हो रही है आ? आ, अच्छा अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ पाप बहू देवा जी दादी अम्मा ले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 सो दूसरी बात है अरे तुम क्या जानोगी चीजें संभाल कर कैसे रखी जाती हैं? एक का लड़का तो संभाल कर रख नहीं सकती देखो तब कोई, कोई किया करता है अब देखो मेरी चाबी का गुच्छा लेकर ही चला गया कहीं। माँ जी कहीं तो आप पूजा घर में तो नहीं छोड़े क्या मैं सख्या गई हूँ अरे मुझे सब याद रहता है अरे हाँ राम चाबी कहाँ गई अरे दादी अम्मा ये धोती के खूंट में बांधकर आपने कमर में ये क्या चीज खास रखी है ये ये तो सच में चाबी है। <laughs> दादी अम्मा चाबी खोसे कमर में खोजती घूमे शहर में बेकार में हाय हाय मचाकर सारा घर सर पर उठा लिया और उस नादान बच्चे को झूठा इल्जाम लगाया मैं पूछा बहू पहले तूने क्यों नहीं बताया की चाबी कमर में खोस मैंने रखी है मैं खूब जानती हूँ ये सब तूने मुझे परेशान करने के लिए किया अरे दादी अम्मा कुछ तो भगवान तो से डरो तो क्यों झूठा इल्जाम तो मेरे ऐसी पर तो मर रही हो मैंने कदम रखा नहीं कि हाय हाय किच किच का मैच चालू मैं मैं मैं जरा सुनूं कि आप लोगों ने ये सारा घर क्यों सरक उठा रखा है दादी अम्मा का कहना है कि उनकी चाबी टीटू उठा के ले गया जबकि घर में है वो पाजी नहीं आने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 ये फेसफेस अपनी जोरों से किया कर हम मुझसे जो भी बात कहनी है जरा साफ साफ कहा कर। समझा की नहीं समझ गया दादी अच्छी तरह समझ गया अच्छा तो सुन मेरे लिए दो धोतिया थोड़ी सूजी और मेवा वाला दे कुछ लड्डू वड्डू बनाकर रख दू रास्ते में खाने के लिए कौन सा अरे मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ ठीक है ला दूंगा और सुन रेल का टिकट भी और अरे कौन आ जाएगा मैं मैं जाऊंगी अकेले ओ फिर घूटा समझ गया दादी समझ गया वो भी अकेले, अच्छा अकेले बोल बहू कहा तैयार ही नहीं जाती इधर है बस इसीलिए की बुढ़िया कहीं कोई कान बताती है ना दादी है? आप तो खाम खान नाराज होने लगता अरे हाँ मेरे तो भाग ही फूटे है ना यही बात अरे भाग खोटे ना होते तो बचपन में छोड़कर मेरे बहू बेटे से और काये को से जाते अरे अरे सब सुनने और देखने को इसीलिए तो जी रही ये ये क्या हो दादी रोना धोना कैसे तुम ही आ गई हो अब तुम खुद पूछ लो <laughs> क्या माजी? अरे बहु बस बस अब इस घर में दाना पानी उठाई समझो मैं कल सुबह तीर्थ यात्रा को चली जाऊंगी और वहां से गुरु जी के आश्रम को देख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 अरे इसी हाथों से मैंने सब सहेजा है कौन आ गया अरे जी वो वो वो दा, दादी अम्मा हो हमारा दोस्त आ गया है हाँ। मैं मैं चलू बाजार वो आपका सामान लाना है ठीक है बात आप जरूर ला दो मेरे लिए मैडम अब तुम घुप्तो मैं तो चला बाजार था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 आप सुबह की गाड़ी से ही निकल ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना मैं दादी अम्मा को वापस ला कर तुम्हारी सुख को भंग नहीं करना चाहता दादी अम्मा घर से कहीं बाहर जाए सब लुट सी गई है सभी लोग मुँह लटकाए रहते हैं और मेरा टीटू टीटू तो हड़कता है उनके लिए फिर मत पूछो न खेलता है न शरारत करता है तुम लाकर आधा रह गया है बेचारा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 ओ मेरा बेटा अरे दादी दादी अम्मा अम्मा अरे अरे सब आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, जीती रहा बेटा बना <laughs> ये ले प्रसाद की थैली अरे हा साफ है ना देख इधर उधर मत रखना <laughs> मेरा बेटा टीटू कहा चला गया टीटू स्कूल गया है दादी अम्मा दादी अम्मा अब आप कभी घर से नहीं बस बस तू तो बहुत बोलने लगी है। ज्यादा बोलना बहु बेटी के लिए अच्छा नहीं होता ये ले, तेरे लिए सिल्क की साड़ी अच्छी है ना आ, और टीटू के लिए ये खिलौने नहीं।, नहीं, सवाल कर रखना मुकेश ठीक कहता है फिर <laughs> <laughs> दादी अम्मा <laughs> <laughs> अरे भाई क्या सुनाया हाय हाय हवा महल हाँ हाँ में अभी आप के.एल. यादव का लिखा यह प्रहसन सुन रहे थे इसे निर्देशित किया चन्द्र प्रभा भटनागर ने यह थी आकाशवाणी के लखनऊ केन्द्र की प्रस्तुति